ओम सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीत शांति शांति शानिह हाँ जी बोलिए जी थोड़ा ऊंचा बोलिए तीसरे सूत्र सूत्र सूत्र का जो गया गया। रे है है। पृथ्वी तो तो तो तो के के हम्म। ये फर्स्ट तो तो उसका प्रमुख जी जी इसमें ऐसा समझ लीजिएगा क्या हुआ क्या नहीं फाइनल था था था था है तो इसमें इसमें इसमें था था। था। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं आपको अगर समझना है तो इसको एतन उष्णता व्याख्या था ये जो सूत्र है तो ये कहता है जैसे व्यवस्थिता पृथ्वीयां गंध पृथ्वी में गंध को मुख्य माना है बाकी गुणों को गौण माना है उसी के समान पृथ्वी में गंध को मुख्य माना है बाकी गुणों को गौण माना है उसी के समान समाना उष्णता व्याख्या उसी आपना के समान जल में हा उसी के समान जल में रस मुख्य है और बाकी गुण गौण है ऐसा जी मुख्य है नहीं ऐसा भी कह सकते हैं अपसुशीत तो आगे आए आ ही रहा है तो उसी के समान जल में रस मुख्य है बाकी गुण गौन है ऐसा समझ लेना चाहिए हाँ उष्णता को ले सकते हैं उष्णता जल का गुण ज़्यादा उष्णता जल का गुण नहीं वैसे नैमितिक हाँ जी हाँ हाँ जी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बहुत सारे सूत्रार्थ आपको बनाने पड़ेंगे केवल इसका इसलिए तो हमने इसका संक्षेप से अर्थ बताया है पृथ्वी के समान यहाँ पर भी जल में उष्णता को नियमितिक समझना चाहिए यानी पृथ्वी के समान का मतलब है पृथ्वी पृथ्वी में जैसे गंध को मुख्य माना बाकी को गौण माना है उसी प्रकार जल में भी उष्णता को नैमित्तिक मानना चाहिए समझ में आए तो तो तो तो ऐसा नहीं तो तो के नहीं आपने उस सूत्र को पढ़ लिया है ना अगर सूत्र को नहीं पढ़ा हो पूर्वा पूर्वा पर प्रसंग को आपने नहीं जाना हो तब आपको ऐसा लगेगा जब आपने सूत्र को पढ़ लिया है तो उससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा की पृथ्वी में जैसे गंध को मुख्य और बाकी गौण माना है उसी उसी के अनुसार जल में भी उष्णता को नैमित्तिक मानना चाहिए ऐसा <स्या> कहा नैमित्तिक माना आपने गंध को पृथ्वी में जो को तो तो वो उदाहरण था वो तो केवल उदाहरण से समझाया है वो स्वाभाविक और नैमित्तिक को समझाने के लिए उदाहरण से समझाया है ठीक है ना दो प्रकार से बातें बताई जाती है पहले आपको सिद्धांत बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है ये एक प्रक्रिया है और कहीं कहीं उदाहरण बता करके फिर सिद्धांत बताया जाता है तो यहाँ दूसरी प्रक्रिया को अपनाया पहले उदाहरण समझाया है वो बहुत सरल होता है उदाहरण इसलिए उदाहरण को सामने रख दिया है जैसे कपड़े का अपना गुण नहीं था वो फूल के कारण से उसमें गंध आया आई थी ठीक उसी प्रकार पृथ्वी में भी अपना गुण नहीं थे वो वो औपाधिक है वो संसर्ग से आते हैं ये बताना चाह रहे थे हाँ जी हाँ जी ऐसे ही जल में उष्णता जो है उसका अपना गुण नहीं है वो दूसरे के संसर्ग से अग्नि के संसर्ग से उसमें उष्णता आती है जैसे पृथ्वी में आती है जैसे उदाहरण में बताया था ऐसा ठीक है जी हाँ जी जी गंध वस्त्र में गंध का अभाव गंध का अभाव <laughs> क्या कहते हैं वस्त्र में गंध का अभाव जब बताया जा रहा है वो इस रूप में बताया जा रहा है फूल में गंध हो होती है वस्त्र में गंध नहीं होती है इत्र में गंध होती है वस्त्र में नहीं होती है गुलाब में गंध होती है कस्तूरी में गंध होती है गेंदे में गंध होती है वस्त्र में नहीं होती है जैसे उसमें गंध उसका स्वाभाविक है ऐसे वस्त्र में वो गंध जो आ रही है वो उसका स्वभाव नहीं है ये कहना चाहते हैं हाँ जी बिल्कुल सामान्य तो आप बताइए क्या तात्पर्य हाँ जी तो चार। चार। उसका हो रहा है। हाँ जी तो ऐसी नहीं, है। तो में नहीं तो पहले पहले इस पहले इस बात को समझ लीजिएगा जब वो कह रहे हैं वस्त्र में गंध का अभाव है, जो कहना चाह रहे हैं उससे ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं जिस प्रकार की गंध गुलाब में गेंदे में चमेली में उसमें इसमें जिस प्रकार की गंध आती है वैसी गंध वस्त्र में नहीं आती है वस्त्र का स्वभाव नहीं है गंध को प्रदान करना गंध देना आपको हाँ तो सामान्य बात से विशेष बात को समझाया जा रहा है और उदाहरण सामान्य ही होता है उदाहरण कोई विशेष नहीं होता कि बहुत किसी को समझ में ना आने वाला है। नहीं होता है उदाहरण चीज जो बताना चाह रहे हैं, उसके हाँ जी तो तो बताना नहीं है हाँ जी ठीक है ऐसा तो लग रहा है कि तो तो, तो प्षितर अच्छा ठीक तो तो है इसको में दंध का अभाव है तो फिर सिद्धांति कहेगा दूसरे सूत्र से व्यवस्थित ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वस्त्रों में गंध का अभाव है वस्त्र में भी उसकी स्वाभाविक गंध है क्योंकि उसमें गंध ऐसा इसका इसका अभिप्राय नहीं है ऐसा बताना इसका अभिप्राय नहीं है एक सामान्य उदाहरण देकर के समझा रहे हैं आपको स्वाभाविक और नैमित्त समझाने के लिए कोई तो उदाहरण देना होगा ना क्या देंगे बताइए जो भी उदाहरण देंगे वो बहुत साधारण ही होगा तो नहीं हाँ तो हाँ जी।, जी।, जी, जी जो बताना तो प्रतिज्ञा ये ही बताना चाह रहे हैं कि वस्त्र में जो गंध गंध गंध आई है, वो वाली नहीं है। वो वाली नहीं फिर वही बात है अगर आप इसको पूर्व पक्ष मानेंगे तो आगे के सूत्रों को क्या मानोगे की एक तेना उ व्याख्याता तेजसा उष्णता अपशोषित ये सारे सिद्धांत हैं। पर ये सिद्धांत क्यों बताना चाह रहे है वो तो उनका स्वभाव पता ही है ना पहले से नहीं बताए का मतलब है अग्नि की उष्णता होती है सब पता है साधारण बात है बिल्कुल साधारण बात है अग्नि में तो उष्णता होती है जल में शीतलता होती है तो बिल्कुल साधारण बात है ये कौन सी बड़ी बात है ये बताने की ये सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है ऐसा नहीं है ये नहीं कहना चाहते वह यह कहना चाहते हैं स्वाभाविक और निमित्त को समझाना चाह रहे हैं और स्वाभाविक और निमित्त को समझाने के लिए आपको सर्वसामान्य उदाहरण देना होगा इसलिए सूत्रकार ने दिया है ठीक है और विचार कर लेना और किसी को चले हम आगे क्या हम्म हम्म ठीक है जी स्वाभाविक में कोई अर्थन नहीं हमने दो प्रकार के अर्थ बताए स्वाभाविक भी बताया मुख्य भी बताया हा जी वो तो कल कल अर्थ बताते समय दोनों नहीं बताए दो थे नहीं, खुश हो जाएंगे ऐसा नहीं ये दोनों प्रकार के अर्थ लोग करते हैं इसलिए हम रखते हैं हम अपनी ओर से कुछ नहीं रखते हैं और ना स्वामी दयानंद अपनी ओर से कुछ रखते हैं याद रखना स्वामी दयानंद भी उन्हीं की बात रखते हैं जो मानते हुए आ रहे हैं ऋषि लोग वो खुद लिखते हैं इस बात को ठीक है उसमें कोई बात नहीं चले हां जी अब क्रम प्राप्त काल का लक्षण करते हैं पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश, पांच पांच पदार्थों की चर्चा हुई है। आदि आदि, नाम, लक्षणानि लक्षणानि क्रम प्राप्तस्य कालस्य विदधाति सूत्रकारः पर्यंत भूतों के लक्षण बताकर क्रम प्राप्त काल का लक्षण बताने के लिए सूत्रकार विदाती अपने लक्षण को प्रस्तुत करते हैं काल के लक्षण को बोलिएगा अपरस्मिन परम युगप चिरम क्षिप्रमिति कालिंगानी काल को समझने के लिए कुछ लक्षण यहाँ पर दिए हैं अपरस्मिन परम और युगपत चिरम क्षिप्रम अपर पर युगपद चिर क्षिप्र ये काल को सिद्ध करते हैं को देखिएगा अपरस्मिन अर्थात नवीने परम अर्थात पुराणम ये काल को सिद्ध करता है अपरस्मिन का मतलब नवीने नए में परम ये पर है ये पुराणम ये पुराना है पुराना है नवीनम अभिलक्ष्य पुरानम इति नये को ध्यान में रखते हुए किसी को पुराना ऐसा कहा जाता है इति तो उपलक्षणम ये तो उपलक्षण उदाहरण मात्र है सापेक्ष दूसरे की अपेक्षा के कारण से सापेक्ष होने से यानी किसी की अपेक्षा से ही किसी को नया या पुराना आप कह सकते हैं अगर किसी को आप अपेक्षा नहीं रखोगे ना तो उसको पुराना कह सकते हैं ना नया कह सकते हैं दूसरे के होने पर ही पुराना या नया ये कथन आप कर सकते हैं समझ में आ रहा है? ये ये जो रिकॉर्डर है अब कोई है ही नहीं आपके पास में एक ही है इसके सामने किसी की अपेक्षा ही नहीं है ना तो इसको पुराना कह सकते ना नया कह सकते को समझ में आ रहे हैं मतलब आपके दिमाग में कोई और दूसरा रिकॉर्डर नहीं है ये नहीं है कोई नहीं है एक ही, ही है एक ही वस्तु है पकड़ में आ रहे ना आपके मन में कोई और पदार्थ तो आ ही नहीं रहा है तब ना इसको नया बोल सकते ना पुराना बोल सकते और जैसे ही ये आ जाए ना तो आप बोलेंगे अरे इसके तो सारा मिट रहे और ये बिल्कुल मिटा हुआ नहीं है हाँ, ये नया है और ये पुराना है ऐसा बोलेंगे जब एक ही है कोई वस्तु ही नहीं है आपके सामने आप कुछ नहीं कह सकते ना पुराना कह सकते है ना नया कह सकते बस रिकॉर्डर है हाँ ईश्वर ईश्वर है बस ना पुराना है नया ईश्वर के लिए आता ही है ना ना वो पुराना है ना नया है बस है तो है सदा से है एक जैसा है एक रस है अखंड एक रस है वो बस उसमें ईश्वर में केवल एक प्रयोग होता है सदा से ये जो सदा है वैसे तो काले है सदा यानी काल नित्य है इसलिए कहा जाता है कि वो सदा से है बस हा जी हाँ जी आत्मा भी ऐसा ही सत्वरस्तम भी ऐसा है नित्य पदार्थ तो ऐसे ही है और काल का मुख्य रूप से जो व्यवहार होता है कार्य पदार्थों में होता है हा जी मुख्य रूप से जो काल का जो व्यवहार होता है वो उत्पन्न हुए पदार्थों में होता है नित्य पदार्थों में काल का वैसे व्यवहार होता नहीं है कैसे व्यवहार होगा मतलब दो परमाणु हैं जब वो भी तब से है ये भी तब से है अब ये इसमें पुराना नया कब है आ, कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते है तो है बस दोनों है तो है उसमें कोई व्यवहार नहीं कर सकते नित्य पदार्थों में काल का व्यवहार ही नहीं होता है मुख्य रूप से काल का व्यवहार अनित्य पदार्थों में होता है बस हम ये कह देते हैं कि सदा से है बस इतना ही कह देते हैं हम्म जैसे ही निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी कार्य के रूप में आते ही बस काल का व्यवहार हो जाएगा नहीं नहीं नहीं वो तो नित्य है एक जैसे रहते हैं जैसे परमात्मा है वैसे वो है परमात्मा में कोई बदलाव नहीं होता निरवय है ठीक है ना अखंड है एक रस है वैसे सत्व रज तमी वैसे ही अखंड एक रस उसमें भी टूटना फूटना नहीं होता को समझ रहे ना सत्वरज तम जो मूल है उसके भी टुकड़े नहीं हो सकते वो जैसा है वैसा ही रहेंगे जैसा ईश्वर है वैसा रहेगा सत्व रज तम बिल्कुल बना सकते हाँ जी एक रस एक जैसा ही रहता उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जैसा है वैसा रहता है मूल पदार्थ की बात हो रही है कार्य पदार्थ की बात नहीं हो रही उसमें टूटना फूटना खंडित होना छेद होना नहीं होता अच्छेद्य है अभेद्य है ऐसा कह सकते हैं नित्य है हा जी हाँ इस यहां की दृष्टि से नित्य है बिल्कुल वैशेषिक दृष्टि से तो नित्य है उसमें तो कोई बात ही नहीं है हाँ जी आगे चलें हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ सब सब जगत के, को और जीवों के संख्या करता है। संख्या करते हैं का मतलब गणना करता है, तो है। नहीं आप क्या कहना क्या चाहते हैं तो ये काल, ये तो काल, काल काल का मतलब यहां ऐसा काल ईश्वर नहीं है वो सबका कारण है इसलिए वो काल है जैसे काल भी समस्त कार्य पदार्थों का कारण है प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ का कारण काल भी है अभी बताएंगे आगे जाकर के ठीक है ना वो कैसा कारण है निमित्त कारण है बिना काल के कोई भी कार्य पदार्थ नहीं होता इसलिए प्रत्येक कार्य पदार्थ का वो कारण है कारण कालाख्या सूत्र आएगा आगे जाकर के हा? तो वो ये कहता है कि प्रत्येक कार्य पदार्थ का वो कारण है क्या कारण है बिना काल के कोई भी कार्य पदार्थ उत्पन्न होता ही नहीं है काल को हटा दो तो फिर उत्पन्न हुआ उत्पन्न हो रहा है उत्पन्न होगा कैसे प्रयोग करोगे काल के कारण ही तो प्रयोग करोगे आप बोलोगे इसलिए प्रत्येक कार्य पदार्थ के पीछे काल कारण है कैसा कारण है निमित्त कारण है क्या हाँ नित्य है काल तो उसमें कोई बात ही नहीं है ठीक है काल दो प्रकार का होता है आगे ये सूत्र भी आएगा अनित्यो में अनित्य का व्यवहार होगा नित्यों में नित्य का व्यवहार होगा इसमें कोई बात ही नहीं है ठीक है अभी पढ़ो आगे पता लग जाएगा धीरे दीर धीरे थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा चलें तेना परस्मिन अपरम नवीन पुराण अभिल् नवीनमी नवीनमिति कालस्य लिंग लक्षण तेन इस कारण से को कहते हैं को खोला है अपर अर्था नूत नवीन पुराणे पुराण यानी पुरातन को ध्यान में रख कर के नवीनम किसी को नवीन कहेंगे तो पुराणम अभिलक्ष्य पुरातन को सम्मुख रख करके नवीनमिति ये नया है ऐसा जो बोला जा रहा है ये काल लिंगम ये काल का लिंग है काल को चिन्हित करता है काल को बताता है काल को लक्षित करता है कालम आधारम मत्वा कस्यापि पिंड से घट से देह से च व्यपदिश्यते उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कालम आधारम मत्वा काल को आधार बना करके ही कस्यापि पिंड किसी भी पिंड का वो पिंड चाहे घड़े के रूप में हो देह वो शरीर के रूप में हो उनको नवीनत्वम ये नया है पुराणत्वम ये पुराना है ऐसा व्यपदिश्यते व्यवहार होता है लोग में अरे ये घड़ा तो पुराना हो गया नया ले आओ ठीक है ना ये शरीर तो बिल्कुल जर्जर हो रहा है पता नहीं कब जाए कुछ पता नहीं होता नहीं होता है। ये मकान बस टूटने के कगार पर है बोलते नहीं बोलते तो ये सारा का सारा व्यवहार जो है ये काल को ध्यान में रख करके ही बोला जाता है मतलब इतना समय बीत गया है इसको बंद करके अब तो ज्यादा टिकने वाला नहीं ये जो पुल है ना ये पुल ब्रिज बहुत पुराना हो गया पता नहीं कब गिर जाएगा इसलिए सावधानी रखना चाहिए आपको वो काल को बता रहा है ऐसे सब जगह जो व्यवहार होता है इसी रूप में होता है ये अपरस्मिन परम नए में पुराना या पुराने में नया इसका व्यवहार बताया है अब दूसरा काल के लक्षण को बताया जा रहा युगुपत। युगुपत है युगपत युगपथ कहते हैं एक साथ युगपत उत्पद्यंते एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। एक साथ एक काल में एक समय में दो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं तीन उत्पन्न हो रहे बहुत सारे पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं युगपद उत्पद्यंत एक साथ उत्पन्न हो युगपद गच्छंती एक साथ जा रहे हैं दोनों मिलकर के जा रहे हैं एक साथ जा रहे युगपद गच्छंती युगपद मियंत एक साथ मर रहे है। हैं। संसार कितना लंबा चौड़ा है देखिएगा तो एक ही समय में पूरे संसार में यहां पर भी कोई मर रहा होगा तो दूसरे स्थान पर भी कोई मर रहा होगा युगपद मियंत एक साथ मर रहे हैं नश्यंती थी मृंते का मतलब नश्यंति नष्ट होते हैं समान प्रवृत्ति निमित्त काल एव समान प्रवृत्ते समान एक एक समान काल में उनकी जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति का निमित्त काल ही है यानी पदार्थों की जो प्रवृत्ति एक साथ हो रही है उस प्रवृत्ति का जो निमित्त है अर्थात कारण है वो काल ही है ये कहना चाहते हैं तो दूसरा लक्षण बताएं युगपत तीसरा लक्षण बता रहे हैं चिरम कृतम चिरम जातम चिरम अभूत इति व्यवहारा सातत्ये वर्तमाने काले प्रयुजंते चिरम चिरम का मतलब देर चिरम कृतम आपने बहुत देर किया चिरम जातम बहुत देर हुआ चिरम अभूत देर तक हो गया इति व्यवहार आ ये व्यवहार सातत्य वर्तमाने काले प्रयुजनते ये लगातार वर्तमान काल में प्रयुजनते प्रयोग में आते हैं वर्तमान काल में हम बोलते हैं ना आपने बहुत देर कर दिया इतना देर थोड़ा लगता है आपने बहुत देर कर दी बहुत देर हो गया ये वर्तमान काल में इनको प्रयोग में लाते हैं क्षिप्रम अगला लक्षण बता रहे हैं क्षिप्रम क्षिप्रम का मतलब है शीघ्र क्षिप्रम आगतम बहुत जल्दी आ गया व्यक्ति क्षिप्रम प्रवृत्तम बहुत जल्दी प्रवृत्त हो गया किसी काम में क्षिप्रम फलितम बहुत जल्दी फल दिया इसने काम किया ही नहीं बस काम करते ही फल प्रदान किया ऐसा क्षिप्रम फलितम इत्यपि काले ही वस्तुगत्या व्यवहारियंत कहते हैं इत ये भी काले ही काल में ही, वस्तु, वस्तु के आधार से व्यवहारियंत व्यवहार में आते हैं इति एतानी कालस्य लक्षणनी ये सबके सब काल के लक्षण हैं काल को बताने के चिन्ह हैं हाँ जी काल को काल काल को काल क्यों कहते हैं काल को काल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पदार्थों को समझाता है पदार्थों को व्यवस्थित करता है पदार्थों की स्थिति को बताता है पदार्थों की स्थिति को बताता है पदार्थों की व्यवस्था को बताता है और पदार्थों के व्यवहार को बताता है इसलिए उसको काल कहते हैं ठीक है तो यही तो बता रहा था अभी तक जो वस्तुओं की स्थिति बताने वाला हो जो वस्तुओं की व्यवस्था को बताने वाला हो उसको काल कहते हैं हां जी चलें अथवा अभी इन्हीं शब्दों को दूसरे ढंग से बताया जा रहा है केवल शब्दांतर है आ, बस ब्रह्मणि जी की एक शैली है एक शब्द को दो तीन चार शब्दों को उसी के पर्यायवाची के रूप में खोलकर के समझाने की एक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी इसी तरह समझाते है हाजी <laughs> क्या क्या कह रहे देरे। बहुत सारे लोग प्रवचनों में सब लोग करते ही हैं इसमें वो तो ऐसा है ना जिस थाली में आदमी खाता है ना उस थाली का प्रभाव तो सबको लगता ही है ना अब स्वामी दयानंद के आश्रय से हम सब लोग हैं तो उनका प्रभाव तो हमारे में रहेगा ही ना और विशेषकर जो प्रवचन करता जो प्रवचन करते हैं ना कई बार ऐसा लगता है एक ही शब्द को कई बार बोलता है और वही बीमारी हमारे साथ भी है यानी हम लोग भी कई बार ऐसे एक शब्द को अनेक शब्दों में व्यक्त करते हैं ये तो है ही है जी वो तो सब लोग होते ही है अपने अपने ढंग से सबके अपने अपने होते हैं हाँ जी चलें अथवा अपरस्मिन पदम प्रत्येकम अभिसंबदे ये जो अपरस्मिन शब्द है ये प्रत्येकम अभिसंबद्धते यानी परम युगपद चिरम क्षिप्रम इनके साथ जुड़ जाता है अपरस्मिन पहले पहली, पहली व्याख्या में अपरस्मिन परम इसी के साथ जुड़ा था अब ये अपरस्मिन परम युगपद चिरम क्षिप्रम इन सबके साथ जोड़ करके बताने का प्रयास कर रहे हैं कह रहे हैं अपरस्मिन पदम ये जो अपरस्मिन शब्द है ये प्रत्येकम अभिसंप सबके साथ जुड़ जाता है ततः जब ऐसा जुड़ जाता है तो इस अपरस्मिन शब्द का क्या तो होना चाहिए कहते हैं अपरो अन्यर्थ अपर शब्द जो है भिन्न अर्थ को बताने वाला है हाँ? वो तो ठीक है एक ही बात है को तो वो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है वक्ता के ऊपर ये लाद नहीं सकते ने आप इस शब्द का प्रयोग करो ठीक है ना वो वक्ता अपने बहुत सारे शब्द हैं उन शब्दों में से किसी एक शब्द को ग्रहण कर सकता है अभिप्राय मतलब अपरस्मिन जो है अपर जो है ये परम युगपद चिरम क्षिप्रम इनके साथ जुड़ रहा है तो अपरस्मिन अर्थात अन्यस्मिन कलु आश्रितम यम जो अपरस्मिन अर्थात अन्य यानी भिन्न भिन्न पदार्थ के आश्रित है यत परम जो कि पर है किसी दूसरे के आश्रित है पर ऐसा अर्थ होगा युगपत चीरम च क्षिप्रम च विवरीये तो वो वो भिन्न जो पदार्थ है भिन्न पदार्थ के सा, साथ जो आश्रित है वो है पर है युगपत है चिर है क्षिप्र है, ख्षिप्र है। इस प्रकार किसी और के आश्रित होकर के पर युगपद चिर क्षिप्र यह व्यवहारियते व्यवहार में आते हैं तत्कालक्षणम यह काल का लक्षण है परम पुराणम परम का मतलब है पुराण तद अपरम और वो जो पुराना है वो अपरम अर्थात अन्यम अन्य को भिन्न को वो भिन्न क्या है नवीनम नवीन की अपेक्षा से अर्थ तो वही है सेम है केवल व्याख्या करने की तरीका जो है प्रक्रिया अलग प्रकार की है युगपत, युगपत को समझा रहे हैं युगपत अर्थात क्रियानाम सहभाव युगपत का अर्थ बताया युगपत किसको कहते हैं अनेक क्रियाओं का एक साथ होना क्रियानाम सहभाव अनेक क्रियाओं का एक साथ होना ही युगपथ का अर्थ है तद अपरम अन्यम एक क्रियाया क्रमेण प्रवर्तनम हाँ तो कह रहे हैं तद अपरम अपरम का मतलब है अन्यम भिन्न एक एक क्रियाया क्रमेण प्रवर्तनम एक एक क्रिया का क्रम से प्रवृत्त होना यानी ये जो युगपत है इसके विरोधी इसके भिन्न जो अर्थ क्या होगा क्रम से होना वहां एक साथ होना है और इसका विरुद्ध अर्थ क्या होगा क्रम से होना तो क्रम से होने की अपेक्षा से युगपत अलग प्रकार का है यह अर्थ है इसका पकड़ में आ गया शब्दार्थ पकड़ में आ रहे? चिरम अब चिरम को समझा रहे हैं चिरम विलंबम चिरम का अर्थ है विलंब देर जिसको आप बोलते हैं चिरम विलंबम विलंब है तद अपरम अपरम अर्थात अन्यम अन्य क्या है सद्य सद्य कहते हैं शीघ्र तो चिरम का विरोधी अर्थ है सद्य शीघ्र जल्दी इस अर्थ को बताएगा हाँ जी क्या अन्यम तो अव्यय मान करके चलिए ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं अन्यम अन्यम यदि अव्यय मान करके अन्यम कर दीजिएगा अन्य भी होता है पुल्लिंग में भी होता है लिंग में भी होता है हाँ जी क्षिप्रम क्षिप्रम का मतलब है त्वरम शीघ्रता शीघ्र शीघ्र को क्षिप्रम कहते हैं इसी क्षिप्रम को खोला है त्वरम तद अपरम अपरम अर्थात अन्यम विप्रकृष्टम अब क्षिप्रम का विरोधी अर्थ है विप्रकृष्टम देर से होना क्षिप्रम का अर्थ जल्दी हो गया और विप्रकृष्टम का अर्थ है देर से होना एते ये थे सापेक्ष व्यवहारा काल लक्षणानि ये सब के सब एक दूसरे की अपेक्षा से सापेक्ष का मतलब है एक दूसरे की अपेक्षा से होने वाले व्यवहार है और ये काल को चिन्हित करते हैं काल को समझाते हैं अब तीसरा प्रकार तीसरी प्रक्रिया बता रहे युगपद चिरम क्षिप्रमिति युगपद चिरम क्षिप्रम चिरप्रम तीनों तो इन तीनों का प्रति अपरस्मिन परम अपरस्मिन परम शब्द पूरा जुड़ जाएगा अपरस्मिन परम युगपद ऐसा अपरस्मिन परम चिरम अपरस्मिन परम क्षिप्रम ऐसा जुड़ेगा यह कहना चाहते हैं तो कह रहे हैं युगपत चीरम क्षिप्रम प्रति अपरस्मिन परम वचनम अभिसंब्य इन तीनों के प्रति अपरस्मिन परम ये जुड़ जाता है तर अन्यथका भिन्नाथको व परो अन्यर्थका अब ये कह रहे हैं तत्र अपरा ये जो अपरा शब्द आया है ये अपरा शब्द का क्या अर्थ है अन्यर्थ का अन्य अर्थ को बताता है अर्थात भिन्नार्थ का भिन्न अर्थ को बताता है वहां वहां कहकर करके और बात कह रहे हैं परो अनन्न्यार्थ का और जो पर शब्द है उस पर शब्द का अर्थ क्या है अनन्यार्थ अर्थात उसी को कह रहे हैं उसी अर्थ को बताने वाला यह केवल शब्द भेद है शब्दों में मत उलझिएगा किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको इस रूप में समझ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं अपरस्मिन आश्रितम अन्यम अपेक्षा अनन्यम, उसको समझा रहे हैं अपरस्मिन अपरस्मिन अन्याश्रितम अपरस्मिन जो है वो अन्याश्रितम किसी बिंद के आश्रित है अन्यम अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा से अनन्यम वो अनन्य है अर्थात युगपत है इति क्रियानाम सहभावेन प्रवर्तनम वर्तमान क्रियाओं का एक साथ प्रवृत्त होना ये युगपत है और अपरस्मिन पर, अपरस्मिन परम जो है वो इस युगपत से भिन्न है परम का अर्थ वहां दूसरा हो गया अब यहां पर, परम का अर्थ दूसरा नहीं है वो ही है वही का मतलब युगपद से भिन्न यानी क्रम से होना तो अपरस्मिन परम पूरे शब्द का अर्थ यह होगा क्रम से होना और युगपद का अर्थ है एक साथ होना ऐसा पकड़ में आ रहा है हाँ जी रविशंकर जी मुण्यूं? पकड़ में क्या कहना चाहते हैं नहीं पकड़ में आए तो अब दोबारा मैं बता सकता हूं ये कहना ये चाहते हैं अपरस्मिन परम का अर्थ इन्होंने एक ही एक साथ जोड़ दिया पहले अपरस्मिन को अलग अर्थ किया परम का अर्थ अलग किया अब अपरस्मिन परम का अर्थ दोनों को मिला एक ही अर्थ किया यानी जो अपरस्मिन का अर्थ है वो भी वो परम का अर्थ है ये कहना चाह रहे तो अपरस्मिन परम का अर्थ दोनों का अलग अलग ना होकर के एक अर्थ होगा अब वो जिसके साथ जुड़ेंगे उसके विरुद्ध अर्थ होगा अब अपरस्मिन परम युगपद के साथ जुड़ेगा तो अपरस्मिन परम एक पद है युग दूसरा पद है युग का क्या अर्थ है एक साथ होना अब अपरस्मिन परम का अर्थ क्या है एक साथ ना होना क्रम से होना ऐसा अर्थ निकलेगा पकड़ में आए बस यही कहना चाहते चिरम अब चिरम का क्या अर्थ है देर से होना इसी को खोला है चिरंतनम बहुत देर से होना अर्थात पुराणम उसी को खोला है पुराणम बहुत पुराना है इति अपरस्मिन अन्यस्मिन आश्रितम और वो किसी दूसरे के आश्रित से होता है अन्यम अपेक्षा बहुत किसी दूसरे की अपेक्षा से होता है अब किसकी अपेक्षा से होता है अपरस्मिन परम चिरम ऐसा अर्थ जुड़ेगा अपरस्पिन परम चिरम चिरम का मतलब बहुत पुराना और अपरस्पिन परम का मतलब है बिल्कुल नया ऐसा अर्थ होगा अब अंतिम क्षिप्रम है क्षिप्रम शब्द को जोड़ रहे हैं क्षिप्रम अपनी अन्यम विलंबम आश्रितिया भवती क्षिप्रम का मतलब शीघ्र और ये दूसरे की अपेक्षा से किसकी अपेक्षा से विलंबम आश्रित देर को आश्रय करके ही क्षिप्रम होता है इति एवं काल त्रय व्यवहारा ये काल के तीन व्यवहार है कालस्य लक्षणानि काल के लक्षण है इस व्याख्या में तीन तीन व्यवहार बताए बस ये अंतर है पहली व्याख्या में चार है दूसरी व्याख्या में भी चार है तीसरी व्याख्या में जाकर के इनको तीन बना दिया पकड़ में आ रहा है इसलिए अंत में कहा कालत्रय कालत्र्यवहारा इस प्रकार से ये काल के तीन प्रकार के व्यवहार हैं काल लक्षणानि कालस्य लक्षणानि ये काल को बताने वाले व्यवहार हैं शंकर मिश्रादी भी संदिग्धार्थ कृत शंकर मिश्रादी व्याख्यकारों ने संदिग्ध अर्थ किया है अन्यथा च व्याख्यातम सूत्रम और सूत्र की व्याख्या बिल्कुल विरुद्ध किया है मतलब पकड़ के रखा है उन्होंने अवसर आते ही छूकते नहीं बस बोलना है उनको अच्छी बात है ऐसे लोगों को ऐसे पकड़ के रखना होता है चलें आगे सूत्रार्थ सूत्रार्थ सरल है पुराने की अपेक्षा नया पुराने की अपेक्षा से नया किन क्रियाओं का एक साथ होना किन ही क्रियाओं का एक साथ होना देर से होना देर से होना शीघ्र होना ये सब काल को लक्षित करते हैं या ये सब काल के लक्षण है काल के चिन्ह है हा जी हाँ जी ठीक है इसमें कोई आपत्ति नहीं मृत्यु को भी काल कहते हैं क्यों जी, क्योंकि समय हो गया आपका जाओ यही तो कहा है था? समय हो गया अब जाओ या पर, आपने परिस्थिति ऐसा उत्पन्न किया कि वो समय आया या तो आप स्वयं लाएंगे समय को या वो समय स्वयं आएगा आपके पास में जब आप व्यवस्थित रूप से चलेंगे तो आपका पीरियड समाप्त हो गया तो काल स्वयं आएगा ले जाएगा अथवा आपने परिस्थिति ऐसा उत्पन्न कर लिया तो काल को आना पड़ता है आकर के ले जाता है और क्या करें इसलिए मृत्यु को काल कहा गया है इसको काल ने निगल लिया ऐसा बोलते हैं ना हा काल ने क्या काल का हाँ काल का ग्रास बन गया जो भी है मतलब हा जी क्या नहीं बनेंगे अरे इसकी इसकी मृत्यु हो ही नहीं रही है बहुत देर लगा रही है जा ही नहीं रहा है <laughs> <laughs> ये तो बहुत जल्दी चला गया है देखो ये दोनों एक साथ चले गए जाने में बहुत देर कर दिया सब का, वो तो अगर आपने मृत्यु को काल बनाया है तो सारे व्यवहार उसके साथ जुड़ जाएंगे इसमें कोई आपत्ति नहीं है चिंता मत करिएगा सबके साथ जुड़ेगा ये मृत्यु सब, सब साथ साथ भी जा सकते हैं एक आगे पीछे जा सकते हैं पर इसमें ये पता नहीं है कि कौन कब जाएगा ये हमें पता नहीं है कौन कब जाएगा किसके सामने कब समय आकर खड़ा हो जाए चलो अब मेरे साथ ठीक है ना हाँ जी अगला सूत्र देखिएगा अभी पढ़ो आगे थोड़ा आएगा थोड़ा धैर्य रखिएगा हाँ अभी पढ़िए अगला सूत्र बोलिएगा द्रव्यत्व नित्यत्व वायु न्याख्याते कहते हैं कालस्य से द्रव्यव नित्यत्म च वायुना तुल्यम व्याख्यात वेदित काल को काल का द्रव्यत्व और काल का नित्यत्व वायु के समान व्याख्या की गई है ऐसा समझ लेना चाहिए जैसे वायु के बारे में बताए वैसे ही काल के बारे में समझ लेना चाहिए अद्रव्यवत्व अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्यना वो द्रव्य कैसा है तो कहते हैं अद्रव्यवत्व अद्रव्य के रूप में अर्थात अन्य द्रव्य मिश्रण से रहित तो है वो द्रव्य तथा क्रियावत्व गुणवत्व क्रिया के रूप में क्रिया के रूप में और गुण के रूप में भी उसके साथ समझ लेना चाहिए कालस्य से काल का द्रव्यत्व है यानी क्रिया के रूप में भी यानी क्रिया जहां पर हो रहे उसके साथ में भी काल जुड़ा हुआ है ऐसा ये ये नहीं कहना चाह रहे काल में क्रिया है ये नहीं कहना चाहते जहां जिस द्रव्य में क्रिया हो रही है उस क्रिया के साथ काल निमित्त बन रहा है काल जुड़ा हुआ है उसके साथ अविनाभाव संबंध से, से जी पर ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है ना यूं तो आप आपके कहने से आकाश भी द्रव्य है उसमें भी क्रिया मानने में क्या दोष है उसमें दो है वहां पर भी क्रिया का वो निमित्त बनता है वहां पर भी निमित्त है यहां पर भी निमित्त है क्रिया जिस द्रव्य में होती है वो द्रव्य एकदेशी द्रव्य में होती है पर काल एक नहीं है वो सर्वदेशी है एक व्यापक है काल अभी बताएंगे काल के बारे में ठीक है हाँ जी पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को क्रियावत्व गुणवत्व विज्ञेय काल से द्रव्यत्वम काल का जो द्रव्यत्व है वो क्रिया वाला और गुण वाला होने से समझ लेना चाहिए क्रियावान गुणवान होने से हाँ जी हम्म भी क्रिया तो प्रवृत्त होती है क्रिया प्रवृत्त होती है कहा उसमें क्रिया रहती है ये नहीं कहा शब्दों को पकड़ना वहाँ पर क्रिया <laughs> तो सबके साथ प्रवृत्त होती है हाँ बोलो हम्म इसी तरह से से ऊपर परिवार क्रिया क्रिया चर विद्यते हाँ ठीक है जिसकी जिसकी हम्म नहीं है तो ऐसा नहीं आ, है ना वो अभी ऐसा है वो व्या, थोड़ा व्याकरण के शब्दों को भी आपको समझना होगा ये जो बता रहे हैं बताइए में है नहीं वो तो है एक होता है द्रव्य में भी क्रिया है और क्रिया द्रव्याश्रित भी है यानी उस द्रव्य के कारण से क्रिया हो रही है काल के कारण से क्रिया हो रही है काल ना हो तो वहां पर क्रिया ही नहीं होगी हाँ वही तो कह रहे हैं निमित्त वो निमित्त वो तो है ही है वो आधार है ही है आगे भी बताएंगे अभी आधार आधार के रूप में क्रिया है यानी काल है वहाँ पर प्रत्येक क्रिया का आधार काल भी है दिशा भी है आकाश भी है ईश्वर भी है ऐसा हाँ किसमें किस उसमें क्रिया होती है का मतलब जैसे उसमें होती है, वैसे इसमें होता है। नहीं, आप कहा पर पढ़ रहे हैं हाँ जी ये टिप्पणी टिप्पणी में में या तत्रापि तथा क्रियावत्व उत्प्रेक्षण न क्षति तथा, तथा, पुदे। तथा, पुदे। तथा, पुदे। तथा, पुदे तथा उस प्रकार की क्रिया हाँ हाँ तो ठीक है नहीं वो ये कहना चाहते हैं उस दिशा और काल के साथ जो द्रव्य जुड़े होंगे उन द्रव्यों में भी उसी प्रकार की क्रिया होती है ऐसी हुआ कर लेनी चाहिए ये इसका अभिप्राय है तो समझ में आया हा जी ये कहते हैं अथच अनवय दिक्काल काल आकाशेशु व्यापी द्रव्यु खलु अपनी क्रिया प्रवर्तते जो अनवयव जिसमें अवयव नहीं होते हैं ऐसे दीक्षा काल आकाश आकाश में जो कि व्यापी द्रव्य है ये व्यापक द्रव्य हैं इन व्यापक द्रव्यों में भी क्रिया प्रवृत्त होती है तेषा अनिवार्य आधारत्वाद क्योंकि उन क्रियाओं का वो अनिवार्य आधार के रूप में होने से काल भी दिशा भी और आकाश भी तथापि तथापि उन पदार्थों में भी तथा तथाभूत क्रियावत्वेन ऐसी क्रिया को यानी जो कि आधार के रूप में है जो आधार के रूप में है ऐसी क्रिया का भी वहां पर उहा कर लेनी चाहिए ये इसका अभिप्राय है हम्म। पृथ्वी क्रिया का क्या है? कारण कौन सा कारण? है काल में काल, काल तो निमित्त कारण है जो काल के साथ जो द्रव्य जुड़ा हुआ है जिस द्रव्य में क्रिया हो रही है वो क्रिया उस द्रव्य का आ, आ, उस क्रिया का वो द्रव्य संवाय कारण हुआ है और वो जो काल उसके साथ जुड़ा है वो आधार निमित्त के रूप में जुड़ा हुआ है ऐसा ठीक है ऐसा ही कहना चाहते हैं यहां पर हाँ जी अब आगे कहा की पंद्रहवें सूत्र उक्तम ही सूत्रक्रिता कौन सी टिप्पणी उक्तम ही सूत्रक्रिता ये वाली हाँ ठीक है उक्तम ही सूत्रक्रिता गुणेर दिग्व्याख्या तो ये कहते हैं गुणेर दिग्व्याख्या गुणों के माध्यम से दिशा को की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए पूर्वस्या उदितः पश्चिम अस्तंगतः पूर्व दिशा में उदित होकर के सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया पूर्वस्या आगता पश्चिम गता, गता पूर्वस्या आगता पूर्व दिशा में आया है और पश्चिम दिशा में चला गया है दिग कर्मण दिग्समय इति दिग विषये दिशा के विषय में यहां ये यह जो कर्म हो रहा था इस कर्म का असमवाय कारण है दिशा ये कहना चाहते हैं तो तो ये कहना चाह रहे हैं कर्मनो दिग असमवाय कारणम इति दिग विषये दिशा के विषय में ये असमवाय कारण बताता है जबकि ये तो उचित नहीं है क्योंकि द्रव्य जो है असमवाय कारण होता नहीं है द्रव्य असमवाय कारण नहीं होता असमवा कारण या तो गुण होता है या कर्म होता है इसलिए ये बात गलत है उनके मत से है लेकिन वास्तविक सिद्धांत से तो नहीं है ना हाँ काट लो हमें क्या बत्ती है आपकी इच्छा है जी नहीं उसको काटने का मतलब यह है उसको चिन्हित करके आप कुछ अपनी टिप्पणी लिख लो ये गलत है काट करके पुस्तक को खराब क्यों करते हो चले कारण काला काल जो है कारण कार्यद्रव्यों का कार्यद्रव्यों का कारण बनता है जो भी कार्य उत्पन्न होते हैं उन सब कार्यों में कारण बनता है काल आधार के रूप में दिने जातो दिन हो गया रात्रो जाता रात्रि हो गई वसंते पुष्पन्ते वसंत ऋतु में फूल आते हैं वर्षा ऋतु उत्पद्यंते वर्षा ऋतु में कुछ चीज़ें उत्पन्न होती हैं काले नश्यंते ये सब काल में ही नष्ट होते हैं काल कर्मनो निमित्त कारणम काल जो है इन सभी कर्मों का निमित्त कारण है इन सभी क्रियाओं का निमित्त कारण यहाँ स्पष्ट ठीक लिखा है इति काल विषय ये काल के विषय में है निष्क्रमणम प्रवेशनमिति आकाश से और निष्क्रमण रूपी क्रिया प्रवेशन रूपी क्रिया का ये आकाश आकाश के ये लिंग है निष्क्रमण रूपी और प्रवेशन रूपी क्रिया निष्क्रमणम निष्क्रमण प्रवेशन क्रिया आधार आकाश निकलना और प्रविष्ट होना रूपी क्रिया का आधार आकाश है विषय ये आकाश के विषय में समझना चाहिए यहाँ पर भी निमित्ती ही बताना चाहते हैं दिन में हुआ रात्रि में हुआ क्या अजी तो ऐसा बोला ठीक है उसको बदल देता हूँ रात्रि में हुआ दिन में हुआ, ठीक है ये भी बोल सकते हैं दीना दिन, दिन, दिन, दिनम जातम ऐसा कहेंगे तब दिन हुआ ये ठीक होगा दीने जा तक मतलब दिन में हुआ रात्रो जातक मतलब रात्रि में हुआ ठीक है वो प्रवाह से मैंने बोल दिया होगा जब आपने पूछते ही तो मेरा ध्यान शब्द पर गया तो दिन जातक मतलब दिन में हुआ रात्रो जातक मतलब रात्रि में हुआ हाँ जी काल से क्रियावत्व उत्पादनादि क्रिया व्यापार आश्रयत्वा आगे कहते हैं बत्तीसवें पृष्ठ में देखिएगा वो कहते हैं काल काल जो है क्रियावत्व उत्पादनादि क्रिया व्यापार आश्रय आश्रयत्वाद काल जो है काल की जो क्रियावत्त यानी काल का जो क्रियापन है वो किस प्रकार है उत्पादनादि क्रिया व्यापार आश्रयत्वाद उत्पादनादि रूपी क्रिया के आश्रय से मतलब कोई पदार्थ उत्पन्न हो रहा है कोई पदार्थ बन रहा है उस उत्पन्न रूपी क्रिया के आश्रय से ही काल का कथन किया जा रहा है थवा यूं कहिए काल उस क्रिया का आश्रय है ऐसा भी कह सकते हैं आप उस काल काल का काल जो है उस क्रिया का आश्रय है यानी काल उस क्रिया का आधार है इस कारण से उस काल को क्रियावान कहा गया है आधार के रूप में क्रियावान कहा जैसे ईश्वर को भी क्रियावान जो कहा जाता है वो आधार के रूप में कहा जाता है उक्तम ही सूत्रकारेण कर्म प्रति कालस्य कारणत्वम और स्वयं सूत्र कार कर्म के प्रति काल का कारणत्व बताया भी है कारण काल काल जो है कारण के रूप में है निमित्त कारण के रूप में है फिर कहते हैं गुण गुना, गुण तस्य पूर्वोक्तम परत्वादि लक्षण और काल के जो गुण हैं वो सूत्र में कहे हुए जो परत्वादी लक्षण वाले जितने भी हैं परत्व अपरत्व क्षिप्र ये सब उसके गुण है विभुत्व और वो विभु भी है काल व्यापक है तस्मादेव नित्यत्व इसलिए उसका नित्यत्व भी है अनवयत्व होने के कारण से अद्रव्यत्व होने के कारण से उसका नित्यत्व भी है सूत्रार्थ काल के द्रव्यत्व और नित्यत्व काल के द्रव्यत्व और नित्यत्व को वायु के समान समझ लेना चाहिए हो गया जी अगला सूत्र देखिएगा तत्व भावेना तस्य काल से स्वरूप एक भावे न तुल्यम विज्ञेय काल को समझाया जा रहा है तस्य काल से स्वरूप एक उस काल का जो एकत्व है वो भावेना भाव के समान यानी सत्यया तुल्यम सत्ता के समान विजेयम समझना चाहिए तस् निरवयत्वाद सर्व वस्तु अनुगत धर्मत्वाद उस काल का निरवय होने से उसमें अवयव नहीं है निरवय होने से और सभी वस्तुओं में अनुवर्तन एक समान होने से काल जो है एक है अनेक नहीं है ऐसा समझना चाहिए पकड़ में आ रहा है काल एक है अनेक नहीं है ये तो मोटे तौर पर यूं बोलते हैं वर्तमान काल अलग है भूतकाल अलग है भविष्यत काल अलग है ये तो मोटा कथन है लोक में बाकी काल तो एक ही होता है हाँ तो समझाने के लिए विभाजन है हाँ, ऐसे समझ लीजिएगा आज सूत्रार्थ काल का एकत्वो सत्ता के समान समझना चाहिए हाँ जी क्या हाँ एक ही अर्थ है काल का एकत्वो सत्ता के समान समझना चाहिए अन्यच्छा एक और बात कही जा रही है अगले सूत्र में बोलिएगा नित्येशु, नित्येशु अभाव अनित्येशु भावात कारणे इति क्यों आस रहे हाजी हाँ नहीं सूत्र आ गया है आज कुछ कहना चाह रहे हैं ठीक है जो भी आपके मन में होगा इस सूत्र को पढ़कर के बाद पढ़ेंगे तो कुछ और आ जाएगा आपके सामने <laughs> मैं समझ में समझ रहा था आप हंस क्यों रहे हैं हंसने के पीछे कोई कारण होता है ना बिना कारण के कोई हंसता नहीं है हाँ जी नित्येशु द्रव्येशु काल आधेयतया कार्यतया वा अभाव नित्येशु द्रव्येशु जो नित्य द्रव्य है नित्य द्रव्यों में काल जो है आधेयी रूप से अर्थात कार्य रूप से अभाव है यानी कार्य रूप से विवृत नहीं होता है काल यथा जैसे कि तंतुषु पटो भवती आधेयतया कार्यतया वा, न तथा कालो नित्यु विद्यते जैसे तंतुषु पट धागों में वस्त्र जो है आधे के रूप में यानी कार्य के रूप में विद्यमान होता है ऐसा काल आधे के रूप में कार्य के रूप में नित्य पदार्थों में नहीं रहता है इसलिए नित्य पदार्थों में कार्य के रूप में काल का व्यवहार नहीं होता है स्पष्ट हो गया हा जी ये कहना चाहते हैं नित्य द्रव्यों में काल आधे के रूप में अर्थात कार्य के रूप में व्यवहारित नहीं होता है इसलिए अभावत् अभाव है उसका नित्य पदार्थों में आधेयी के रूप में कार्य के रूप में व्यवहार नहीं होता है यथा जैसे कि तंतुषुपटी धागों में वस्त्र होता है किस रूप में होता है आधेयतया आधेय के रूप में अर्थात कार्यतया कार्य के रूप में न तथा कालो नित्येशु विद्यते उस रूप में काल नित्य पदार्थों में नहीं रहता है मतलब काल कार्य के रूप में नित्य पदार्थों में रहता हो ऐसा नहीं है जैसे घड़ा या जैसे वस्त्र धागों में विद्यमान रहता है कैसे अनित्य के रूप में ऐसे काल वर्तमान नहीं रहता अर्थात इसका अभिप्राय यह है नित्य द्रव्यो में काल का व्यवहार नहीं होता है ऐसा ही है। हाजी इतना इतना ही मात्र होता है बस होता है लेकिन बात को समझने का प्रयत्न करिएगा भाव यह है कहने का अभिप्राय है जिस तक नहीं पहले बात को समझने का प्रयत्न करो ना कुछ तो होगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है कुछ तो होगा क्योंकि काल का जो व्यवहार होता है वो कार्य जैसे आते हैं तभी कार्य का व्यवहार होता है मतलब काल का व्यवहार होता है अब नित्य पदार्थों में काल का व्यवहार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अनित्य पदार्थों को ध्यान में रखते हुए उसका व्यवहार कर रहे हैं वो सदा से हैं। इतना बस इतना व्यवहार केवल होता है बाकी ये हुआ था ये पहले था ये बाद में था ये ऐसा व्यवहार काल में नहीं होता है मतलब जब से काल है जब से आकाश है तब से ईश्वर है इसलिए वो किसी के अधिष्ठान मतलब किसी के आश्रित नहीं है इसलिए स्वयंभू कहा ईश्वर ईश्वर किसमें प्रतिष्ठित है गार्गी ने प्रश्न किया है याजवल किसे इसका उसका सबका उत्तर दे देता गया पर अंत में पूछा उसने प्रश्न कि ईश्वर का आधार कौन है मूर्ध विपतिष्य मतलब शरम से गर्दन झुक जाएगी तुम्हें ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते हो ठीक है ना वो वो किसी के आश्रित नहीं है वो स्वतः आश्रित है स्वयंभू है पकड़ में आ रहा है ना यही इसका उत्तर है ये, तो तो ये कार्य पदार्थों के नहीं लिए हाँ जी, आ जी। नहीं नहीं इन अनित्य पदार्थों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षा से सापेक्ष से उनको हम बोलते सदासे हैं क्योंकि हम इन अनित्य पदार्थों में जी रहे हैं इसलिए अगर हम इनमें नहीं जिएंगे अरे जब से मैं हूं तब से आप है तो फिर आप कब से, से है मैं कब से ये कोई व्यवहार होता ही नहीं वहां पर ठीक है ना जब आप इन अनित्य पदार्थों को हटा करके फिर देखो ईश्वर को और अपने आप को तो वहां पर आप कब से हो मैं कब से हो यह व्यवहार होता नहीं है बस आप है मैं हूं बस ये है ये तो यहां की दृष्टि से अब जैसे संसार को ध्यान में रखेंगे आदि अनादि ये सब व्यवहार होते हैं तो इसकी दृष्टि से केवल हम बोल देते हैं वो सदा से हैं बस क्योंकि ये सदा से नहीं है इनकी अपेक्षा से वो सदा से है यानी पहले से है ये जो पहला और बाद ये सारा व्यवहार काली है बस इतना ही उसके साथ में व्यवहार होता है इसके अतिरिक्त और कोई व्यवहार नहीं होता ईश्वर के साथ में हाँ जी क्या हाँ जी था ना उसमें क्या आपत्ति है था है उसमें कोई आपत्ति नहीं तो हाँ तो नित्य हम कब अनित्य बता रहे हैं तो अनित्य तो है। तो भी होता है नित्य भी होता है उसमें क्या आपत्ति तो है हाँ व्यवहार की दृष्टि से मान लो हमें कोई आपत्ति नहीं का तो है वैसे काल नित्य ही है अनित्य का मतलब एक तो केवल हम वैसे बोल रहे हैं काल से पहले से हैं ये उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है काल नष्ट हो गया ऐसा होता नहीं है काल नष्ट होता ही नहीं है तो इसको अनित्य भी नहीं कहना है मतलब संसार जब नहीं है तो काल का व्यवहार नहीं होता है बस इतना कहा जा रहा है इसका यह अभिप्राय नहीं है काल होता ही नहीं है मतलब क्योंकि व्यवहार किसका करोगे जब पदार्थी नहीं पदार्थों के कारण से ही तो काल का व्यवहार होता है उस रूप में अगर कोई कहने की दृष्टि से कह दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं वैसे कोई व्यवहार काल का नहीं होता और स्वामी दयानंद ने जो लिखा है वो इसी अर्थ में लिखा है काल का व्यवहार नहीं होता है वहां पर उसका यही अभिप्राय चले तो कहते हैं नित्य द्रव्यत्व तदपि कालम अपेक्ष एव भवति ये कह रहे हैं नित्य द्रव्य नित्य द्रव्य के संदर्भ में यदि नित्यत्व जो नित्यत्व को लेकर के जो बोला जा रहा है तदपि कालम अपेक्ष एव भवति काल की अपेक्षा से ही होता है वो इसलिए कहना चाह रहे हैं वर्तमान सृष्टि में रह करके जब उनको हम नित्य कहना चाह रहे हैं तो इन अनित्य पदार्थों को ध्यान में रख करके तब बोल रहे हैं केवल वो वाली कालो यावत अवधिको नित्य द्रव्यम अपनी तावध अवधिकम काल जब से है तब से नित्य द्रव्य भी है तस्मात नित्येशु द्रव्येशन न्यून अवधिकत्व न काल से नित्य द्रव्यों में उस काल का न्यून अवधि के रूप में प्रयोग नहीं होता है यानी काल बाद में आया है द्रव्य पहले से ऐसा प्रयोग नहीं होता है अर्थात इसको ऐसा भी कहेंगे क्षिप्रम ये ये जो कहा ना अपरस्मिन परम हा? और क्या है युगपत चिरम क्षिप्रम ये सारे व्यवहार नित्य द्रव्यो में होते ही नहीं नित्य द्रव्यो में अपरस्मिन परम युगपत चिरम क्षिप्रम ये सब प्रयुक्त तो नहीं होते जब नहीं होते हैं तो फिर वहां काल का व्यवहार नहीं होता है फिर भी काल का व्यवहार जो हो रहा है ऐसा जो बोला इन्होंने वो केवल इस सृष्टि को ध्यान में रख करके सृष्टि में विद्यमानता को ध्यान में रखते हुए सृष्टि में हम लोग हैं हम इन अनित्य पदार्थों को ध्यान में रख करके उन पदार्थों को हम कह रहे हैं कि ये सदा से है ऐसा इसलिए ये कहना चाह रहे हैं नित्य पदार्थों में काल का अभाव है यानी काल का व्यवहार नहीं होता है क्या वो तो वो तो इसकी अपेक्षा से कह रहे हैं ना फिर वही बात है मुख्य बात को ध्यान में रखकर वो तो उसको स्वीकार कर रहे हैं ना जिसको स्वीकार किया जा रहा है उसको बार बार दो राय करके कहना क्या चाहते हैं आप दोष नहीं है ये ये आ, उस केवल उसको ध्यान में रख कर के बोला जा रहा है क्योंकि मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है काल का अपरस्मिन परम युगपत चीरम क्षिप्रम ये सब अनित्य पदार्थों को ध्यान में रख करके होता है अब सारे परमाणु एक जैसे हैं, जब से हैं, तब से कौन क्षिप्र है कौन युगपत है और कौन चिरम है वहां पर व्यवहार होता ही नहीं है वहां पर सब एक साथ हैं। इसलिए वहां पर काल का व्यवहार नहीं होता ये कहना चाहते फिर कहा है पुनश्च हा आ, तथा भूतना का कारण का कारणम काला उस रूप में कारण है काल हाँ जी हाजी बस केवल संसार को ध्यान में रख के वो सदा से हैं बस इतना तो देखिए दोबारा देखिए इसको उसमें कोई बात नहीं है ये कहते हैं कालो यावत अधिको नित्य द्रव्यम अपी तावत अधिकम अव जब से नित्य द्रव्य है तब से का, काल भी है ठीक है ना तस्मा नित्यु द्रव्यु नित्य द्रव्यों में तद न्यून अवधिवेना का कालस्य से न्यून अवधि के रूप में काल का प्रयोग नहीं होता है ठीक है ना तथा भूतमेव कारण कालः उसी रूप में कारण बनता है काल किस रूप में जो पहले बताया कालम अपेक्षे एवं बहती यह नित्यत्व ये जो नित्यत्व को ध्यान में रख करके बताए रहे ये यह नित्यत्म बहती तद कालम अपेक्षा एवं बहती बस केवल उस काल को ध्यान में रख करके यानी इन अनित्य पदार्थों को ध्यान में रखकर के ऐसा प्रयोग होता है बाकी ये क्षिप्रम चिरम आदि का प्रयोग नहीं होता है ऐसा ही समझना है ठीक है और इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं है इसका अभिप्राय ये है पुनश्च और एक बात है अनित्येशु भावाद अनित्येशु द्रव्यु कालस्य तद् त आधारत, आधारतया कारणतया भावाद और अनित्य द्रव्यों में काल जो है आधार के रूप में कारण के रूप में विद्यमान होता है तो विद्यमान होने से घटादि नाम निर्माणे घटादि पदार्थों के निर्माण में उसका प्रयोग होता है स्थितो उनकी स्थिति के लिए भी प्रयोग होता है उनके विनाश में भी काल का प्रयोग होता है इसलिए कहते हैं कालोपी कारणत्व भजते ही उन स्थितियों में काल कारणत्व को प्राप्त होता ही है निर्माण के विषय में यानी घड़ा बन रहा है ठीक है ना घड़ा बन गया है घड़ा चल रहा है इतना समय हुआ है ठीक है ना अब घड़ा नष्ट हो गया है ये सारा जो व्यवहार है ये उसके अनित्य पदार्थों में हो रहा है इसलिए यहाँ पर कालोपिक कारणत्व बजते यहाँ कारण काल बन रहा है तेजाम अन भूतवर्तमान भविष्य पथगामीना काल कारण अतः इति संज्ञा कारण परा इसलिए कह रहे हैं तेजा अन अनित्य पदार्थों को इस पर ध्यान दीजिए तेजा अनुम पदार्था इन अनित्य पदार्थों का जो कि भूत वर्तमान और भविष्य के मार्ग से चलने वाले ये पदार्थ हैं इन पदार्थों का काल कारण बनता है अतः इसलिए काल इति संज्ञा कारण पर काल की जो संज्ञा है वो कारण परक है यानी काल पदार्थों की उत्पत्ति में कारण बनता है ऐसा अन्य भाष्यकार सूत्र न सम्यक व्याख्यात <laughs> दूसरे भाष्यकार इस सूत्र की व्याख्या ठीक से नहीं की है सूत्रार्थ नित्य द्रव्यों में नित्य द्रव्यों में नया पुराना आदि काल का व्यवहार ना होने से नित्य द्रव्यों में नया पुराना आदि का व्यवहार न होने से अनित्य द्रव्यों में व्यवहार होने से अनित्य द्रव्यों में व्यवहार होने से अनित्य द्रव्यों में काल की कारण संज्ञा है या अनित्य द्रव्यों के प्रति प्रति लिख सकते अनित्य द्रव्यों के प्रति काल की कारण संज्ञा है अनित्य द्रव्यों के प्रति काल की कारण संज्ञा है ठीक है आज कुछ कहना है ओंकार ओ सबको प्रणाम